bila yeah. श्रीकृष्णा क्रम परम नाम चक्रधाम नमः आमिता उद्येश्य देरने यात्रो धूमरा तस्य हरे पद का मतलब वंदे श्री चिंतन्देव मस्य और वंदे हम श्री गुरु श्री उपदक मतलब श्री गुरु बैष्णवाय शिष्य श्री रूपम साधु जातमु साधना दर्ना आमिता तम सतीबा साधु इतन साधु होता न परिश्रित स्थितम श्री कृष्ण चैतन्य देवांश श्री राधा कृष्णपादाम् सहगंग ललता श्री शातातिता निश्च आयाम कपित तो उपयुक्त नामनाप संकीर्ति दैवी पवित्र रूप बलायता विश्वम अनुधीरम युगधर माला बन्दे जगत त्रिपरम करणाम् धारो नारायण स्तुति नर्पटीं नार नार नार पुंडरीकम् देवी सरस्वती व्यासम् ततो जेमि गिरि बाक्षात तो उत्तम दिश कर्मासि लेउच पत्तानां पावले ग्रो वैश्वमेद्वोर्गो मुखमा हे श्री सनातन प्रभु करुणांबोराशु हे रूप दुख जनै लगया आवरो हे भक्ति रूप सुमति रमणा दासो चिचिरी वकै कुंतपते दया उत्तरा बोलो श्रुणाम वंदे हरिदा परम श्री प्रेम प्रेमपत्तन की प्रेम रूपी नगर की एक विशेषता बता रही है कि जहां पर पुरुष भी स्त्री हो जाते हैं मन श्याम चंदर भी स्त्री बन जाते हैं और उसमें पूर्व शनि में कई दृष्टांत दे आए एक दृष्टांश महावाणी दिया के कभी ने पूछा जी से तुम कितना चाहते हो प्रिया जी को प्रिया जी को प्रिया जी कह रही है सखी से के बस क्या बताऊं यही ये के प्रिया को सदा बना करके रख और एक तरह से मान लो ये कह दिया कि जैसे प्रेम विलास की प्रिया की जो शोभा उसका मैं दर्शन करना श्री सखियों ने से पूछा कि हे श्री श्री स्वामी स्वामी तुम कितना चाहती हो? ने यह कहा कि मुंह से बोलने की बात नहीं है कहा बात जाते मुंह से बोलने से सारी बात बिगड़ जाती है मुंह आगे है कान पीछे है और पीछे होने पर पीछे में कोई ना कोई कुछ मिलाता रहेगा कुछ की कुछ हो जाएगी केवल तीसरी बात कह सकती हूं प्यारे तेरे बिना नहीं लिठ कोई किसी तरह से मेरा निर्वाह है ही नहीं तेरे बिना लिखती ही नहीं है तेरे बिना कोई निर्वाह होगा लिखना एक भाषा का प्रयोग है मान जिसके बिना कोई निर्माण हो ही नहीं जिसके बिना कोई काम चल रही नहीं अपरिहार्य बीच का मतलब अपरिहार तेरे बिना बस कोई बात का निभेगा ही नहीं इसके बिना कोई तारीफ बनेगा ही नहीं बस ये और शुक्रिया जी कह रही है कह कहा बात जाते कहने से बात चली जाएगी इसको या तो मेरा हृदय जानता है या प्यारे का हृदय जानता है या जानता है वो जो हम दोनों के बीच बसीट, बीच में बैठी है साक्षी होकर के विराजमान और ये जब सुना तो श्री प्रिया जी के चरण पकड़ करके श्री सखी विराजमान हो गई और श्री प्रिया जी ने अपना वो प्रेम का वैभव जिसकी भी अभिलाषा कर रही थी वो प्रेम का वैभव दर्शित कर और इस प्रकार श्री जुगल उनमें कहीं प्रेम विलास में विवर्त माने चेष्टाओं का विपर्य प्राप्त हो जाता है चेष्टाओं का भी परिवर्तन प्राप्त हो जाता है आश्रय विषय जैसी और विषय आश्रय जैसी चेष्टाएं वहां पर करने लगता है इसी प्रेम विलास विवर्त उसकी एक स्थिति का ही ये प्रेम प्रेमविलास की परम स्थिति तो नहीं है पर परम स्थिति न होने भी चेष्टा का जहां है ऐसी चेष्टा की विपर्य की एक स्थिति का श्री वर्णन कर रहे हैं कोई कभी कस्तूर का कुंकुम लेप प्रिय लेपेश प्रिया, प्रिया। में जो चेष्टाओं का का विवरण है, विवर्त मतलब है कहीं भ्रम होना विवर्त का मतलब है उल्टा हो जाना विवर्त का मतलब है, मतलब है पराकाष्ठा ये तीन अर्थ है तो यहाँ पर पराकाष्ठा की बात तो नहीं है परंतु तो चेष्टाओं में पर्य चेष्टाओं में उल्टापन ये प्राप्त हो रहा है और भ्रम प्राप्त हो रहा है तो यहां पर वही कहते हैं श्री प्रियाजू ने कस्तूरी का लेप कर रखा है श्याम सुंदर बनने नीलंका कस्तूरी का लेप श्री प्रिया जी ने अपने शिक्षा कर लिया और श्री प्रिया को बन गई है श्याम सुंदर और श्याम सुंदर बन गई है कुंकुम का लेप करके प्रिया तो प्रियाजी ने धारण कर लिया है कुमकुम का और श्री नहीं कस्तूरी का और शाम और श्यामी की दिख रही और सखियों ने आज श्रृंगार भी कुछ ऐसा किया है दोनों का प्रेम विलास प्रेमविलास का दर्शन करने के लिए कुछ अद्भुत श्रृंगार किया है कि कस्तूरी का कुमकुम लेपेश तो प्रिया जी ने कस्तूरी का लेप करके अपनी अंगकांति को नील रंग का बना दिया है और श्री श्याम सुंदर ने कुमकुम का लेप करके अपनी अंगकां को गोरा लाल रंग का बना दिया पेशलो दोनों के दोनों परम परम सुंदर लग रही प्रिया जी आज सुंदर कस्तूरी का, का लेप धारण करके विराजमान है और श्याम सुंदर कुमकुम का लेप धारण करके लाल वर्णी के होकर के विराजमान प्रिय प्रिया, प्रिया, प्रिया धारण प्रिय ने प्रिया का और प्रिया ने प्रिय का बदल करके धारण कर दिया है श्रृंगार बदल दिया है एक ने चंद्र का धारण कर लिया है एक ने मुकुट धारण कर लिया है एक ने काछली धारण कर रखी है प्रिया जी ने तो और श्री श्याम सुंदर ने उस समय साली धारण कर तो प्रिया प्रिय प्रिय वेशधरो प्रियो प्रिया इन्होंने एक दूसरे के वेशों में परिवर्तन कर लिया है प्रिया प्रिय ऐसे प्रिया और प्रिय दोनों के दोनों वेश बदल करके जहां श्री निकुंज मंदिर में आप बिहारते हुए विराजमान हो रहे हैं संकेत कुंज में सहजे सहूलतें वहां पर यद्यपि प्रेम व्यवहार स्वरत व्यवहार सहज विराजमान है तो फिर भी आज व्यस्त संभो स्वभाव दोनों प्रेम विलासाएं करते हुए विराजमान है तो व्यस्त मानेंगार जो है उसके सुख को प्राप्त कर रहे हैं स्वाभाविक जो प्रेम का सहज विस्तार है उस विस्तार को करते हुए भी वे व्यस्तस्त संभोग सुख मैंने परिवर्तन जो प्रेम विलास विवर्त है उस विलास के सुख को अनुभव करते हुए विराजमान हो रहे हैं इस प्रकार केवल श्रृंगार परिवर्तन किया है परंतु श्रृंगार परिवर्तन करने पर भी स्थिति परिवर्तन न होने पर भी वे आय प्रेम विलास विवर्त के सुख को अनुभव करते हुए विराजमान हो रहे हैं और इस प्रकार पुरुषाह पुरुष भी यहाँ स्त्री होकर के विराजमान हो रहे हैं तो कस्तूरी का कुंकुम लेपेशम के लेप करने परेश धारण कर रखा है ऐसे प्रिया और प्रिय प्रियाजी श्री राधा प्रियाजी और प्रिय श्याम सुंदर प्यारे और प्यारी दोनों को दोनों करके संकेत में में स्वाभाविक रूप से ही विलास विलास करते हुए विराजमान हैं। व्यस्तस्त उनको वो सुख सुख की की प्राप्ति प्राप्ति हो रही है जो प्रेम विवर्त प्राप्त होती है युगल सरकार को ऐसे सुख की श्री युगल सरकार आज अनुभूति करते हुए विराजमान और सखीगढ़ उस रूपमाधुरी का दर्शन करी अपूर्ण से प्रेम विलास के ही दर्शन कर, करते हुए अपने आप का अनुभव कर रही है परम सुख का अनुभव कर रही इस प्रकार चेष्टाओं का विपर्य जो है वो वेश का विपर्य है चेष्टाओं का विपर्य नहीं है परंतु बेश का विपर्य होते हुए भी बिना चेष्टा विपर्य करते हुए भी बेश के विपर्य के द्वारा उस सुख का आस्वादन ले रही है कहीं देश का विपर्य है कहीं चेष्टा का विपर्य है यहाँ पर चेष्टा का विपर्य नहीं है चेष्टा को त्याग नहीं किया है तो स्वाभाविक चेष्टा है परंतु स्वाभाविक चेष्टा में भी वे जो विपर्य चेष्टा है उस विपर्य चेष्टा का अनुभव तो क्योंकि उन्होंने बेश बदल रखा है इसके विपर्य रूप विपर्य के द्वारा चेष्टा विपर्य का भी आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान हो रही तो संकेत है उसमें कस्तुज का प्राप्त करते हुए विराजमान होती है ये सहज ज्ञान से कुछ भिन्न स्थिति है बौद्ध मत का तो स्वरूप रहे थे एक प्रसंग से अलग हटकर के बात बौद्ध मत के दो स्वरूप रहे एक महायान एक ही इनमें जो ही था उसका एक स्वरूप रहा मध्यमा उत्पदा बौद्ध मत में जहां पर योग की प्रक्रिया के द्वारा अपने तेज को एक योगी योगी स्थिति में अपने हृदय में ले जाकर के स्थित करता है पूर्ण रेता होकर के विराजमान होता है और वहां अपने इस सुख को कहीं हृदय में ले जाकर के वहां केंद्रित करता है उस स्थिति का नाम है वहां की पारिभाषिक शब्दावली में सहजन जिसमें सुख का कभी भी निराश तो है नहीं सुख का प्रवाह कहीं नहीं है सुख का निराश नहीं है परंतु तो सुख को हृदय में की की तरह से हृदय में वहां धारण किया जाता है, तो ये एक प्रक्रिया में कहीं जो अपना जो तेज है उस तेज को योग की प्रक्रिया के द्वारा कहीं अधोगामी होने से बचा करके उसे ऊर्ज का निर्भर ना करके हृदय में अवस्थित किया जाता है वह एक योग की बहुत बड़ी एक गंभीर प्रक्रिया है और उसमें अपने हृदय में उस सुख का एक योगी एक सायानी बौद्ध योगी वह अनुभव करता है तो संकेत कुंजे सहजे पे सोते श्री प्रियालाल का जो प्रेम है उसमें सर्वदा सर्वदा उत्कर्ष उत्कर्ष ही है ये कहने का भी तात्पर्य है इस प्रश्न को जो संकेत करना चाहते हैं जिस बात को रेखांकित करना चाहते हैं वो ये श्री प्रियालाल का जो बिलास है उस बिलास सुख में कहीं भी प्रेम का आनंद का कहीं न्यूनता नहीं है आनंद का कहीं क्षरण नहीं है बल्कि आनंद ऊपर ऊपर बढ़ता हुआ ही सर्वदा सर्वदा विराजमान है और वह पूर्जगामी आनंद वह सदा सदा बढ़ता है एक क्षण में भूल जाते हैं कि मिले आनंद बढ़ा बढ़ा बढ़ा बढ़ा ऊपर बढ़ा और एक क्षण में ही भूले और फिर लगता है अरे अभी तो प्यारे का दर्शन ही नहीं, नहीं किया और फिर से वही स्थिति प्रारंभ हो तो वहां कहीं भी आनंद की समाप्ति नहीं है इसीलिए रसको ने कहा आदि न अंतार हो न आदि है ना, ना आनंदी है आनंद भी ऊपर उठ करके कहीं बढ़ता बढ़ता ही विराजमान है उसमें कहीं क्षय नहीं उसी का एक बहुत हल्का सा आयुष जब कहीं होगा तो उसको कहीं पकड़ करके उसके प्रकारांतर के रूप तो में उसे सहज की की की जो हैं योग योग में योगियों ने कहीं अपनाने का किंचित प्रयास किया होगा परंतु तो वो योग की प्रक्रिया उस सुख के श्री प्रियालाल का जो सुख है और सखीवर जो सुख का आस्वर्दन करती है उसकी तुलना में वो सुख कहीं एक अंश में भी कहीं नहीं दिखता उसकी कोई तुलना नहीं तो संकेत उनके ये सौम्रत। सौम्रत एक, है। योग की। की एक अलग स्थिति तो सहजे प्रेम की स्थिति ऐसी अद्भुत है कि इसमें कहीं भी प्रेम का क्षय नहीं है प्रेम सर्वदा सर्वदा नित्य नूतन होकर के ही विराजमान और उसमें प्रेम का कहीं वो अद्भुत वस्तु है जगत में कहीं प्राप्त नहीं हो सकती है वो ऐसी अद्भुत वस्तु है उसमें नित्य नूतनता की अनुभूति होती है और एक क्षण में मिलत तो मिलत तो मिले मिलन की भूल मिले रसकवर रंग भारत फूल मिल मिले हैं मिलना चाहते हैं मिलते मिलते ही मिलन की धूल मिले हैं भूल जाते और मिले रसिकवल रंग भूल करके फिर से मिलते हैं और फूल फूलते हुए ये रसिकवल की स्थिति कुछ अद्भुत है और ये स्थिति बिल्कुल अद्भुत होकर तो के विराजमान तो यहाँ पर संकेत उनके सहज सहजे सौंदरते व्यस्तस्थ संभुण वे माने परिवर्तित चेष्टा वाले संयोग सुख को बिना चेष्टा परिवर्तन किए केवल बदल करके ही वे दोनों दोनों प्राप्त कर हैं कहीं तो चेष्टा और स्थान परिवर्तन करने पर सुख की प्राप्ति होगी कहीं चेष्टा और स्थान परिवर्तन नहीं है सहज रसरास की प्रक्रिया है परंतु उसमें भी व्यस्त सुख का अनुभव करते और इस इस एक की है। कभी चेष्टा परिवर्तन करके स्थान परिवर्तन करके, करके मिलन प्राप्त करते हैं कभी चेष्टा और स्थान परिवर्तन किए बिना भी सहज मिलन में भी प्रेम विलास विवर्त का दर्शन करते हुए वे तो ये वे विराजमान होते है। के में भी जो, आ, उसके सुख का अनुभव करते हुए वे विराजमान इसी तरह से आगे एक वर्णन कर रहे हैं माधुर योग को ना नाधुना वर्णन नियम से हंत कृष्ण सतृष्ण रावन राधिका कृष्ण भाव अब निकुंज में चार प्रकार की सखी है एक सखी है अंतर्गता सखी जो प्रियालाल के हृदय में विराजमान है हरिणी हारिणी हिरणा रीता हरिणी माने श्याम सुंदर को बसीभूत करने वाली सौंदर्य रूपी की सकी हारिणी माने श्याम सुंदर के ऊपर जाने वाली हर श्याम सुंदर के ऊपर बलिहारी जाने वाली अपने आप का समर्पण कर देने वाली हृदय के समर्पण की, की भाव रू सक हरिणी हरिणी हरिणी माने आकर्षण श्याम सुंदर को आकर्षित करना ये भाव हारिणी माने स्वयं शाम सुंदर के ऊपर आकर्षित हो जाना अपने आप को समर्पित कर देना क्या हरणी हरणी हर फिर रिनाम रिनाम का मतलब है कि जहां लज्जा सहज में प्राप्त तो हो और मिलन के समय भी जो लज्जा का भाव युगल को मिलने न दे उनमें विरोध उत्पन्न करे ऊपर से विरोध और वो विरोध ही अनुमति बनकर के स्वीकृति बनकर के विराजमान लेती लेती बचन ही जहां स्वीकृति बन जाए तो हो ऋणाम लज्जा शीलता और एक चौथी स्थिति है प्रेम का विवर्त उसमें लज्जा भी दूर हो जाए तो ये चार प्रकार की मुख्य सखी प्रकार की अंतर्गता सखी हो करके विराजमान भाव रूपा सखी दूसरी सखी है ग्रवर्तनी जैसे श्री ललता विशाखा चित्रा इंद्रेखा रंगदेवी सुदेवी तुम विद्यावर्तनी सखी तीसरी सखी है अनुगता सखी जो अनुगत होकर के दासीगढ़ श्रीयालाल की सेवा करने के लिए विराजमान अनुगता सखी तो अंतर्गता अग्रवर्तनी अनुगता और चौथी सखी है अंग संगिनी सखी अंग संगिनी सखी का तात्पर्य है जो श्रृंगार रूपा होकर के भी विराजमान है लालजी ने जो मुकुट धारण कर रखा है तलक धारण कर रखा है कुंडल धारण कर रखे है नखवेश्वर धारण कर रखी है हार धारण कर रखे हैं ये भी सब सखी ही है श्रृंगारू भी सखी ही है तो अंग संगनी सखी अंगी सखी ये चौथी प्रकार की हुई तो चार प्रकार की सखी हुई अंतर्गता अग्रवर्तनी अनुवर्तनी या अनुगता और अंग संगनी अब अंगसंग जो सखी है उनके फिर से तीन प्रभाव श्याम सुंदर अंग संगनी श्री प्रिया अंग संगनी और उभय अंगसंग श्याम सुंदर का जो श्रृंगार है श्याम सुंदर की अंगी सखी है श्री प्रिया जी ने जो सुंदर धारण में रखा है वो प्रिया की अग्नि संगी सखी है ओढ़ी कंची कुंडल ये सब प्रिया जी के ये भी सब सखी है सखी बिना यही रसद पुष्टि ना ही हो सखी बिना पुष्टि नहीं है अब तीसरे प्रकार की जो सखी है वो तीसरे प्रकार की सखी ये सखी उभय अंग उभय अंगसंगी का तात्पर्य है जो दोनों की अंगसंगी होकर विराजमान जैसे दर्पण जैसे शैया जी जैसे छत्र जैसे मंडप जैसे कुंज जैसे चमर अब ये जो सखी है जो उभय अंग संगी सखी दो, दोनों दोनों ही इसका एक साथ प्रयोग करेंगे तो यहां पर दर्पण रूपी एक सखी वो सेवा कर रही है दर्पण में श्री दोनों अपनी रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं तो माधुरी अब एक साथ दर्पण में प्रियालाल दोनों के प्रतिबिंब प्रतिबिंबित हो रही है और उस समय युगल की जो शोभा है वो उस फ्रेम में उस दर्पण में अद्भुत है So, ओक की जो वर्णन करते रही है माधुर ओक नहीं, नहीं है उसका क्या वर्णन किया जाए रूपम की हते समीक्षा आज में एक साथ प्रियालाल की जो छवि आ रही है माने सरकार के का रूप जो चेष्टा कर रहा है, जैसा अपना प्रभाव दिखा रहा है चेष्टा। तो जो चेष्टा कर रहा है जैसा अपना प्रभाव दिखा रहा है उस रूप का दर्शन करके समीक्ष अपने ही रूप का दर्शन करके श्री एक साथ रत्नादर्शे हंत हंस कृष्ण सतृष्णम आज उस रत्न के दर्पण में श्री कृष्ण हो गए हैं और होकर के कृष्ण तो राधा भाव को प्राप्त करना चाहती हैं और राधिका कृष्ण भाव और श्री राधिका कृष्ण भाव का, का दर्शन करना चाहती हैं तो रत्न दर्पण में आजकल तो जो दर्पण आते हैं वो कहीं पीछे पारा लगा करके आती थी पहले तीन के किसी कपड़े को कोई बहुत घिसा जाता था और घिस करके बिना पारा लगाई भी उसको दर्पण का रूप दे दिया जाता तो पहले अलग प्रक्रिया थी वो पीछे एक तरफ उसको बहुत घिसने पर वो ही कहीं प्रत्यावर्तक का काम करता था उस तरह के भी दर्पण थे वो रत्न दर्पण कहलाते थे, थे और वे अधिक स्थायी होते थे ये तो जो मारा लगे हुए आते हैं सिंदूर और पालक होते हुए जो दर्पण आते हैं वे तो जल्दी से खराब हो जाते हैं और जो फिसकर के बनाए जाते थे वो दर्पण जल्दी खराब नहीं होते वे बहुत महत्वपूर्ण हुए बड़े स्थायी होकर के बरायमान तो रत्न दर्पण जो है वो रत्न दर्पण उनको रत्नी की तरह से या उनमें रत्न से ही कहीं घिसकर घिस घिस करके और उसका जो एक भाग था वो एक भाग प्रत्यावर्तक रिफ्रेक्टर उसको बना लिया जाता था मन उसे जो किरणें थीट करके प्रत्यावर्तित होकर हो जाता था रत्नादर्शी आज रत्न आदर्श में रत्न दर्पण में हंत कृष्ण सतृष्ण कृष्ण जब युवा सरकार का एक साथ दर्शन करते तो अपनी शोभा तो देखते रहे हैं और महाशय जी देख रहे हैं प्रिया जी की शोभा और प्रिया जी की भी स्थिति ये है कि ये शोभा तो देखती रही है शोभा देख, रह देख रही है और श्याम सुंदर की शोभा देख करके प्रिया जी तो बन जाना चाहती है श्याम सुंदर के रूप को और श्याम सुंदर धारण कर लेना चाहते हैं प्रिया के रूप को दोनों दोनों के रूप को धारण कर देती है भावन दो वैसे जैसे रास में कृष्णो हम पश्चिम गति मैं ही कृष्ण हूं मेरी गति देख ऐसा जैसे श्री स्वामी कहने लगती है ऐसे यहाँ पर भी श्री मैं ही कृष्ण हूं ऐसा श्री प्रिया उस रूप का दर्शन करके कृष्ण भाव को चाहने लगती है तो कृष्ण सतृष्णम राधा भावन और राधिका कृष्ण भावन ई गति श्री राधिका कृष्ण भाव की यह हमारे चेष्टा या अभिलाषा कृष्ण भाव की अभिलाषा करने लगती है जो ओक माने प्रवाह चल रहा है बाल चल रहा है माधुना वर्ण नियम उसका वर्णन नहीं किया जा सकता रूपम और श्री युग सरकार का रूप जो चाहता है प्राप्त करना अपने रूप का दर्शन करके दर्पण का दर्शन करके जिस रूप का दर्शन जिस का रूप अग, जिस रूप को प्राप्त करना चाहता है युगल सरकार का वह स्वरूप जिस रूप को प्राप्त करना चाहता है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते कर सकते हैं जो का माधुर्य है उसको वर्णन नहीं किया जा सकता वह माधुर्य दोनों को जिस रूप की अभिलाषा प्राप्त कराना चाहता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि रत्न आदर्श में कृष्ण अपने रूप का दर्शन करके राधा को और श्री राधिका अपने रूप का दर्शन करके श्री कृष्ण भाव को प्राप्त करना चाहती है मैंने अपने भाव को छोड़ करके कृष्ण ही बन जाना चाहती है दोनों अपने अपने भावों की ओर छाने दूसरे स्वरूप में इतनी आसक्ति है कि दोनों अपने रूप को छोड़कर के दूसरे का रूप धारण कर लेना चाहते है रूप और युनो यदे युगल सरकार का जो रूप है वो जो चाहता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसा ही एक स्वरूप श्री जी ने भी वर्णन किया ललित माधव में एक बार श्री कृष्ण का दर्शन करके कहने लगते हैं कि अपरिकलित पूर्व कश्चम तारित मम गेश माधुर्य पूरा अयम अहम अभी हंत प्रेक्ष सर्वस्म हो तुम तो, कामे राधे अपरिकल पूर्व अरे ऐसे रूप का तो मैंने दर्शन किया ही नहीं अपने रूप को ही दर्शन करके महाशय जी कह रहे अपरिकल पूर्व अरे ये रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं मेरा ऐसा भी रूप है क्या अपरिकल पूर्व अपरिकल पहले नहीं देखा है कस चमत्कार ओहो कैसा चमत्कारी रूप है आश्चर्यचकित होकर के अपने रूप को देख करके आश्चर्यित हो रहे हैं अरे मेरा ऐसा पूर है क्या माधुरी की ऐसी बाल है क्या कि आज मेरे को भी चमत्कृत कर रहा है कस चमत्कारी स्पुर तो माने सामने प्रकट हो रहा है मम कर मेरा ऐसा परमधारी माधुरीपुर ऐसा माधुरीपुर माधुरी की बाढ़ ऐसी सामने प्रकट हो रही है यह कैसा रूप है हम आज मैं भी चेता, इस रूप का दर्शन करके लोभित हो रहा हूँ लुब्ध चेता हो रहा हूं इस रूप का दर्शन करके मैं भी लोहा रहा हूँ और सर्व सर्वसम उपभोक्तु आज सर्वसमान प्रयासपूर्वक अपनी पूरी आसक्ति के के के के साथ साथ साथ साथ में, में, में, में, अपनी पूरी तीव्रता गहराई डेंसिटी मैं अपने पूरे वेग के साथ में, में, में।, में उपभोक्तुम कामे इस रूप का अपने ही रूप का स्वयं आस्वादन प्राप्त करना चाहता हूं राज के वो जैसे श्री राधे मेरे का आस्वादन प्राप्त करती है राज की तरह का भाव और क्रांति धारण करके मैं अपने ही उस रूप का उपभोग करना चाहता हूं तो अपने रूप के लिए श्री स्वयं विमोहित हो जाते हैं सुंदर श्लोक है और इस श्लोक को श्रीमद महाप्रभु के स्वरूप निरूपण में सभी आचार्यों ने निरूपण किया ये ललित माधव का जो श्लोक है इस श्लोक का सब जगह चेतन चढ़तामृत में सब जगह इसका प्रयोग किया गया ये, ये महाप्रभु राधा भाव होकर के हैं कृष्ण ही राधा भाव और दुति इन दोनों को धारण करना चाहते हैं दोबारा सुन ले श्री कृष्ण मन विचार कर रहे हैं कि जिस रूप को पहले नहीं देखा था परिकलित मैंने देखना अपरिकलित माने पहले नहीं देखा था कहा चमत्कार का कैसा चमत्कार उत्पन्न करने वाला स्फुरित बाघ मेरे सामने स्फुरित हो रही है ये कैसा पूर है जिसको मैंने कभी देखा नहीं माधुरी की कैसी बाह है जिसको मैंने पहले कभी देखा नहीं जो मेरे सामने स्फुरित हो रही है और गरी आम यह अत्यंत अत्यंत गंभीर है अत्यंत भारी ऐसा माधुर्यपूर्ण माधुर्य का समूह मेरे सामने उपस्थित हुआ है जिसको देखकर मैं जो नाथ कृष्ण हूं वो भी यम प्रेक्ष लुप्त चेता मैं कृष्ण वो भी लुप्त चित्त होकर के सरल भाषण उपहो तुम मैं अपने ही इस रूप का उपभोग करना चाहता हूँ अपने इस रूप का माधुर्य प्राप्त करना चाहता हूँ काम चाहता हूँ राज के वो कैसे चाहता हूँ श्री राधिका यदि मुझे अपनी भाव और कांति दे दे तब मैं इस रूप का सम्यक प्रकार से उपभोग कर सकूंगा और उसके लिए युद्ध चेता में मेरा चित्त युद्ध हो रहा है सर्वो तुम कामेर राधिक राधिका की तरह से करने के लिए मैं माने मैं माने अभिलाषा करता और जो जिसकी सब लोग इतनी वंदना करते हैं जो ईश्वर होकर के ईश्वर परम कृष्ण सच्चन ग्रह ऐसा के जिसकी स्तुति की जाती है बोली हंत प्रेक्ष लुब्ध चेता इस रूप का दर्शन कर चेता वाला हो रहा है जिसका चित्र भी ऐसा ये बेराज स्वरूप है वो अद्भुत होकर के विराजमान है ये राजा की तरह मैं इस रूप को धारण करना चाहता ये गुरुतर होकर के ये रूप बेरा विराजमान होगा। गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धन को को भी जिसने धारण किया, उसका ज्यादा तभी तो तो ये मेरा जो स्वरूप है, है। वो होकर के अर्थात इस रूप को मैं गिरधारी होकर के किसी तरह से धारण किए हुए हुए ऐसे इस रूप को श्री राधिका की तरह मैं भी भोग ना चाहता अब आगे तो ये दिखाया कि जहां पुरुष भी स्त्री है श्याम सुंदर स्त्री वेश धारण करके स्त्री भाव धारण करके राधिका भाव धारण करके उस रूप को प्राप्त करना चाहते ये यहां इस श्लोक में दिखाया कहीं लीला में राधा भाव धारण करना चाहते हैं कहीं भाव में भी राधाभाव करना चाहते पहले जो दिखाया वो कहीं रूप रंग परिवर्तन करके कस्तूरी का लेप करके और का करके कुमकुम का रूप परिवर्तन के द्वारा राधिका भाव कभी जो भाव परिवर्तन है उसके द्वारा भाव को धारण करना चाहते हैं दर्पण में अपने रूप का दर्शन करके और कभी और क्रांति इन दोनों को प्राप्त करके श्री महाप्रभु का भाव उसको धारण करना श्री महाप्रभु चाह श्री कृष्ण स्वयं चाहते कह रहे हैं कि ये ज्ञानम अब देख दसमा श्री वृंदावन का एक विशेषण है विशेषता है वृंदावन की एक अद्भुत विशेषता दसवी वो है एव ज्ञान अज्ञान ही ज्ञान है अज्ञान होना ज्ञान है प्रेम की स्थिति ऐसी है सामान्य से शुरू करते हैं और बाद में ले जाकर के निकुनबंधन में छोड़ते हैं इनकी जो पद्धति है यहाँ की शुरू करते हैं वैधि भक्ति से सामान्य से और फिर अंत में ले जाकर के उसका स्थापन करते हैं मधुर प्रति तो ऊपर से दिखाते हुए फिर गुण भूर होते हुए अंत में मधुर पृथ्वी में स्थापन करते हैं ये इनकी शैली रसको तीज तो अज्ञान वो ही ज्ञान है ब्रह्मा जी ठाकुर जी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं अब ब्रह्मा जी तो परम ज्ञानमान है और विधिमान उनके उपासक है भक्ति के राग भक्ति के तो पा सके पास वे तो भक्ति को पा सके तो ब्रह्मा बछड़ा बाल को जब चोरा करके ले गए और जब अपने ही माया में स्वयं मोहित हो गए क्योंकि ठाकुर तो नए बछड़ा बालकों के तो साथ में आनंद पूर्वक खेल रहे हैं स्वयं ही बछड़ा बालकों का रूप धारण करके आनंद पूर्वक खेल रहे हैं और ब्रह्मा जब आए तो चक्कर में पड़ गए कि जिन बछड़ा बालकों को मैंने चोराया है वे तो अभी तक योग निद्रा में सो रहे हैं मेरी योग पर सत्यलोक में और ये कौन है बछड़ा बालक वहां पर तीन हो गए एक थे मूल बछड़ा उन मूल बछड़ा बालकों को जो कृष्ण परकर थे लीला पर सदा की उनको तो शक्ति ने वृंदावन के रज में ही छिपा दिया दूसरे बछड़ा बालक माया के बछड़ा बालक थे उन माया के को ब्रह्मा ने चुराया। जैसे रावण की सामर्थ्य नहीं कि वो वास्तविक सीता का हरण कर सके ऐसे ब्रह्मा की सामर्थ्य नहीं है कि वह कृष्ण के परकर रूप बछड़ा बालकों का कभी हरण कर सके इसलिए ब्रह्मा को हर हरा करके मोहित करना है इसलिए लीला शक्ति ने मूल बछड़ा बालकों को तो छुरा छुपा दिया वृंदावन की रज में ही अंतर्धान कर दिया छपा दिया और उनके स्थान पर वैसे के वैसे छाया के बछड़ा बालक पैदा कर दिए और ब्रह्मा उन छाया के बछड़ा बालकों को चुरा करके ले आए और मन में विचार कर देखते हैं कृष्ण अपने ऐश्वर्य को दिखाते हैं कि नहीं दिखाते है पता लग जाए इनके बछा वालक नहीं है आप लौट के कैसे जाएंगे तो ये ब्रह्मा अपने मन में बड़े पसंद हो रहे हैं बोले अब पता लगेगा कि ये कृष्ण मेरे नीचे आए हैं जैसे कोई व्यक्ति ऊंच जैसे ये सोचे कि मैं सबसे ऊँचा हूं परंतु तो पहाड़ के नीचे जैसे आए तो ब्रह्मा मानस सोच रहे हैं कि कृष्ण अब मेरे नीचे आए अब पता लगेगा देखते हैं क्या करते है। तो श्री कृष्ण तो करके हैं वे ब्रह्मा के नीचे आने वाले ने उसी समय बछड़ा बालकों को भी नए बछड़ा बालकों को अपने द्वारा ही प्रकट कर दिए निस्वरूप प्रकट कर दिए तो तीन बछड़ा बालक हो गए एक हो गए वास्तविक बछड़ा बालक पढ़कर दूसरे हो गए छाया के बछड़ा बालक जिनको ब्रह्मा ने चोराया और तीसरे बछड़ा बालक है जिनको लेकर के कृष्ण ब्रिज में लौट करके आए और तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं जो बछड़ा बालक वास्तविक परकर रूप बछड़ा बालक थे जिनको वृंदावन की रज में छिपाया लीला शक्ति ने उनको ये अनुभूति ही नहीं होने दी कि हम कृष्ण से व्युक्त हो गए हैं उनको तो ये लगे कि एक पलक के लिए कन्हिया कहीं गया है अभी आता हूं और एक साल के बाद में भी वे सारे यही कह रहे हैं तो बोले कन्हिया क्यों कहा तो चला गया हमने तो एक कौर भी नहीं खाया। और एक साल पहले का जो दही भात का कौर कृषि के हाथ में है सखाओ के हाथ में जो भोजन है वो बासी नहीं हुआ है वो योग गर्म है ताजी है और उसको साल भर पहले प्रारंभ में किया गया भोजन एक वर्ष के बाद में पूरा किया जो माया के बछड़ा बालक हैं, उनको ब्रह्मा को मोहित करने के लिए सुला दिया ब्रह्मा कभी जा, इधर जाकर के देखे हाँ यहीं बैठे हैं मैं बछड़ा बालकों को जो लाया वो यहां पर सो रहे हैं इधर देखे बोले ये कहां से आ गए इधर भी दिख रहे हैं तो ब्रह्मा अपने जाल में स्वयं फंस गए तो माया के बछड़ा बालक ब्रह्मा को माई माया के मोह में फंसा रहे ब्रह्मा अपने माया के मोह में स्वयं फंस गए और जो नृत्य कृष्ण जो बछड़ा बालक बने वे तो सारी लीलाएं कर रहे हैं उनके द्वारा तो सारी गोपियों की अभिलाषा पूरी हो गई सब गोपियों के हृदय में प्रदास के हृदय में अभिलाषा थी कि जैसे नंद कुमार होकर के कृष्ण नंद बाबा की गोदी में बैठते हैं जैसे यशोदा नंदन होकर के यशोदा के स्तन का पान करते हैं मेरे भी यदि कृष्ण पुत्र होते तो मैं भी अपने स्तन का उनको गोपियों की ये अभिलाषा ब्रिजवासियों की ये अभिलाषा आपने पूर्ण कर दी और सबके बछरा बालक बनकर के पुत्र बनकर के आपने यहां तक गायों की भी अभिलाषा पूर्ण करा गाय भी ये चारी थी कृष्ण मेरे पुत्र होते तुमने उनको स्तर पान करा दिया उस अभिलाषा को पूरा करा दिया तो सारे विजवासियों की अभिलाषा पूर्ण हुई एक बात गायों की अभिलाषा पूर्ण हुई दूसरी बात पशु की और तीसरी बात कृष्ण ही क्योंकि कोप बने हुए हैं उसी समय श्री पौर्णमासी जी ने कहकर के इन बालिकाओं का कृष्ण के साथ में विवाह करा उन बालकों के साथ में विवाह करा दिया बालक कोई और तो कृष्ण बने हुए हैं इससे कृष्ण के साथ में ही इनका विवाह हो गया क्योंकि मासी जी अच्छी तरह से जानती है कि कोई अन्य पुरुष इन गोपियों का स्पर्श नहीं कर सकता है इन बालिकाओं का कृष्ण प्रियाओं का स्पर्श कोई अन्य पुरुष नहीं कर सकता है या पुरुष स्पर्श करेगा या तो वो भस्म हो जाएगा या ये अंतधान हो जाएगी और पानी तब तो कहीं हाथ का स्पष्ट करना ही पड़ेगा मिलाप हो होगा हो कोई दूसरा नहीं सकता है इसलिए कृष्ण ही गोप बालक्रम का विराजमान है और इनके साथ में इन बालकाओं का विवाह संपादन भी लीला ने आनंद इस प्रकार मर्यादा की रक्षा भी हो गई और पर भाव भी इन गोपियों में बना तो तीनों के तीन प्रयोजन कृष्ण का बछड़ा बालक रूप धारण करने पर ब्रजवासियों के बात्सल का पोषण और गोपियों के परकीय भाव का पोषण ये एक प्रयोजन से हुआ जो सखा छुप गए हैं मूल सखा बछड़ा जो छुप गए हैं उनको लीला शक्ति ने एक क्षण का व्योम प्राप्त कराया और इनकी उत्कंठा बढ़ाई और एक वर्ष बाद इनको कुछ पता ही नहीं है ये ये तो तो आंखों की ओर गया फिर से मिल गए ये अनुभूति कर रही है और जो माया के बछड़ा बाल चुराई गए उन तो माया के बछड़ा बालकों से ब्रह्मा ही मोहित हो गए जब ब्रह्मा को होश आएगा तब ये माया के बछड़ा बालक अंतर्धाम हो जाए ये मूल बछड़ा बालक के साथ में मिलेंगे नहीं माया के बछड़ा वालक अंतर्धाम हो जाए ब्रह्मा को होश आ गया क्योंकि ब्रह्मा ने जब आंख फाड़ करके देखा तो देख रहे हैं जितने भी बछड़ा बालक हैं वे सब चतुर्थ रूपे हैं फिर और आंख फाड़ करके देखा ज्ञान दृष्टि से तो सबको तो कृष्ण रूप देख उन्हें अब अपनी माया दी और ब्रह्मा समझ गए कृष्ण ही सारे बछरा बालक बने हुए हैं तब तो ब्रह्मा स्तुति करते हुए कह रहे हैं और उनकी ब्रह्मा की स्तुति में एक बड़ा सुंदर श्लोक है वो श्लोक यहाँ पर दिया गया है चौदहवीं अध्याय का ब्रह्मस्तु का यह भाव का एक श्लोक है बड़ा मार्ग श्लोक है कि जानन तो नमे प्रभो, मनसो बचसो बाचो भूचर अपनी असमर्थता मानते हुए कह रहे हैं कि महाराज कुछ लोग कहते हैं कि हमने ब्रह्म को पहचान लिया है कुछ ज्ञानी जो कह रहे हैं हां हमने ब्रह्म को पहचान लिया सब कुछ जान गए तो जो कह रहे हैं उनसे हमको बात नहीं करनी है हम अपनी हार मान लेते हैं तो बात करने से कोई लाभ है नहीं भी अपने अनुमान में हुए हमको समझा सकते हैं तो जानते हैं हमने कृष्ण तो को जान लिया पर तत्व को जान लिया भैया जान लिया हो ठीक है बहुत अच्छी बात है जाननते जानन तू तुमने जान लिया है तो जानते हो किम बहुत अब तुम्हारे साथ में हम बात क्यों कर तुम कह रहे हो हमने जान लिया तो बहुत अच्छी बात है हम इसका विषय नहीं कर रहे हैं हम ये नहीं कह रहे हैं तुमने नहीं जाना है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं तुमने भी जाना ही है एक बात में हम जरूर कहेंगे तुम यदि ये कह रहे हो पूर्णता जान लिया बस यहां पर पूर्णता शब्द इसको जरासा हम बोला कर देंगे पूर्णतः नहीं, पूर्ण नहीं जानते जानते तो हो ब्रह्म रूप में जानते हो परमात्मा रूप में जानते हो वैभव रूप में जानते हो किसी न किसी प्रकार से जानते हो इतना तो मान लेंगे पर पूर्ण संपूर्ण उस पर, पर को, और कोई नहीं जान सकता है तो जानन तो जानतु जाननता तो। जानन है एवं जानंतु तो। जो कहते हैं हमने जान लिया वे जानते होंगे ठीक है कि बहुत हम उनके साथ में बार बार बहस क्यों करें हम अपनी बात कह सकते हैं हम तुम्हारी बात नहीं कह सकते हैं कि तुमने पूर्ण जाना है कि नहीं जाना है हम अपनी बात कह, कह सकते हैं कि नो प्रभो नहीं जानता जो कह रहे हैं भैया कहते रहो उस हम काय भाष करें हम अपनी बात करेंगे कि हे प्रभो मैं तो आपको पूरी तरह नहीं जानता हूं जानते जानन जो है, जानते हैं कि जाने बहुत हम तो तुम्हारे समान समानड़बोल की बात कर नहीं सकते हैं ज्यादा बात करेंगे नहीं और ना बात करेंगे तुम्हारे साथ में केवल ये कहेंगे कि में प्रभु, मैं आपको नहीं जानता हूं मन सोय बचसोय तब गोचरा मन के द्वारा और वाणी के द्वारा और विभिन्न प्रकार की वाणियों के द्वारा मन के द्वारा वाणी के द्वारा और वाणी के विभिन्न वैभव के द्वारा आपका वैभव तब गोचरा मैं आपके वैभव को नहीं जानता हूं और धीरे से ये कह दिया न मैं गोचरा नोचरा आपका वैभव मैं जानता हूं और सही सही बात है आप भी अपनी छाती पर हाथ रख करके कह ना ठाकुर जी से कह कहते हैं जी आपको भी अपने वैभक्त का पूरा पता कथन तो वैभव तब गोचर ये ये जो है ये दोनों जगह लगेगा आपका वैभव मुझे भी गोचर नहीं है और स्वयं आपको भी गोचर नहीं मैंने आप भी अपने वैभव का पूरा वर्णन नहीं कर सकती है तो जानते जानन तो जो कहते हैं है हम जानते जाननता हम जान हमने जान लिया हम जानते हैं ऐसा कह रहे हो तो जान तुम जानते हो गई थी कि भक्तिया उनको हम ज्यादा क्या कहें मैं तो ये कहूंगा तब वैभव आपका जो वैभव है वो न मैं गोच रहा न तब गोचरा न तो मेरे गोचर है न आपके गोचर है मन सो बच्चो आपके आपका जो वैभव है वो मन का वाणी का जो वैभव है वो न मेरी वाणी के द्वारा वाणी है सारी इंद्रियों का सारी इंद्रियों का न मेरी वाणी के द्वारा मन मेरी सारी इंद्रियों के द्वारा गोचर है न आपके द्वारा भी आपका वैभव गोचर नहीं सो so, इसकी व्याख्या ये दास में यहां पर अज्ञान ही ज्ञान हो गया अज्ञान ज्ञान यही वास्तु ज्ञान है जो ये कहता है कि मैं जानता हूं वो कुछ नहीं जानता और जो ये कहता है कि मैं नहीं जानता हूं वो जानता है ये कहने का तात्पर्य इसी प्रकार दासीरथी में अनेक अनेक बार एक भक्त भगवान के ऐश्वर्य को जानते हुए भी अज्ञानी बन जाता है और अज्ञान प्रकट करने लगता है उसको जानते हुए भी भगवान के वैभव पर विश्वास नहीं होता है जैसे हुआ ये कि में का युद्ध हो रहा है वह भगवान का धरण के साथ धरण्यक्ष उसके साथ में आप वार्तालाप कर रहे हैं धर्म अक्ष भगवान को देखकर के कह रहा है कि अरे हमने काम के सूकर बड़े देखे पनिया सुकर आजी देखा भगवान भी हंसते हुए कह रहे हैं बोले तो भैया हमने भी काम के कुत्ते बड़े देखे पंत पनिया कुत्ता आजी देखा अब जब तेरे साथ में बैर हो गया है तो तू तो कहीं ना कहीं हमको पकड़ ही लेगा आज बच जाएंगे तो कल पकड़ लेगा कल बच जाएंगे तो परसों एक, एक दिन तो तो तेरे में हमको आमरण तो जो कल परसों होने वाला है वो तो फिर आज ही हो जाए कब तक बचेंगे तो ऐसे घुट करके छिप छिप करके रहने की अपेक्षा तो फिर आज जो होना है वो आज ही हो ले ऐसा कह करके भगवान बन करके हिरण्याक्ष के आगे खड़े हो गए और ने उस भगवान को गदा खींच करके मारे और श्री बरह भगवान ने उस गदा को अपने हाथ से लपक जो मारी गई थी गदा उसको लपक लिया और लपक करके हरण्यक्ष से कह रहे हैं कहता है ना मैं तेरी गदा और तूष्मी ग्रह्मा जी देख रहे हैं और ब्रह्मा जी देख करके एकदम थबरा अब ब्रह्मा तो सब कुछ जानकार है भगवान के ऐश्वर्य को परंतु तो ब्रह्मा ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी जैसे बन गए तो यहां अज्ञान एवं ज्ञान ब्रह्मा का अज्ञान वास्तविक ज्ञान है अर्थात प्रेम जब उत्पन्न हुआ तो प्रेम की जो भावना है वह ज्ञान की भावना से ज्यादा श्रेष्ठ है प्रेम की भावनाएं ज्यादा श्रेष्ठ है ज्ञान की भावना ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है दो, हम लोगों के लिए सेवा करते समय ये एक सूत्र है हम खूब जानते हैं कि श्री ठाकुर जी कोट ऐश्वर से हैं परंतु ठाकुर जी को इतनी देर हो गई भूख लग रही है अभी भूख कहां से लगाई ईश्वर को कहीं भूख लगती है क्या जब ये ईश्वर है तो उनको भूख लग रही होगी उनको ठंड लग रही होगी इसमें रजाई और गुण। ये भाव कहां से आ तो जो ज्ञान का भाव है कि ये ईश्वर है और प्रेम का भाव है कि मनुष्य होने पर इनको कहीं ठंड लगती होगी धूप लगती होगी गर्मी लगती होगी ये जो भाव है ये प्रेम का भाव है प्रेम का भाव वह ज्यादा बड़ा है ऐश्वर्य का भाव फीता है इसलिए ठाकुर के ऐश्वर्य के बहाने ठाकुर की सेवा को कभी भी छोड़ा नहीं था निर्णय ऐश्वर्य को हम कहेंगे ज्ञान और प्रेम को हम कहेंगे ज्ञानी की दृष्टि में अज्ञान परंतु प्रेमी की दृष्टि में वो जो प्रेम की भावना है वही बड़ी है वह कभी भी ज्ञान समझ करके ठाकुर जी को सेवा में उपेक्षा नहीं करेगा अरे ठाकुर को कहीं सेवांग हिमालय है तो ठाकुर जी को ठंड में पड़े तो सोने तो ऐसा कभी नहीं छोड़ेगा फिर वो ठाकुर जी के सुख का विचार करेगा नौकबतला में अपने शरीर की लीला का विचार करते होंगे वो गिराजमाना तो ज्ञान है यदि ज्ञान की जो दृष्टि है ईश्वर दृष्टि ऐश्वर्य दृष्टि वो यदि ज्ञान है तो वो ज्ञान तो अज्ञान हो जाएगा और ज्ञानी की दृष्टि में प्रेम की दृष्टि ये कहीं मोह है माया है तो यह माया ही भक्ति की दृष्टि में सबसे बड़ा ज्ञान बन जाएगी तो ज्ञान एवं अज्ञान एवं ज्ञान ज्ञानी जिसको अज्ञान कहता है वही भक्त का सबसे बड़ा ज्ञान वही यहां पर हुआ यहां पर क्या हुआ कि श्री ब्रह्मा जी जब भगवान को युद्ध करते हुए देख रहे तो ब्रह्मा अपने ज्ञान को भूल और ब्रह्मा कहने लगे कुल मरे ये क्या कर रहे हो इस समय जल्दी से इसको मार दो तो कुछ ही देर बाद अभी अभी संध्या आने वाली हो और संध्या आ गई तो इन मायावियों की संध्या के समय ताकत बहुत बढ़ जाती है और फिर ये बाया का प्रयोग करने लगेगा तब हाय बड़ी कठिनाई में आप कर सकते हैं इसलिए इसके, इसके साथ में खेल मत करो जल्दी से इसको मारो भगवान ब्रह्मा के इस भाव को देख करके रीछ गए और ब्रह्मा के इस सिर्फ भाव को ब्रह्मा दास पंत ब्रह्मा में जो बात्सल्य भाव उत्पन्न हुआ और बात्सल्य भाव में जो व्याकुल होकर के ब्रह्मा जी कह रहे हैं मरे इसके साथ में चलो खेल मत करो ये क्या कर रहे हो क्यों इसके साथ में खेल कर रहे हो जल्दी चल इस इसको मार दो ना अभी इसकी ताकत बढ़ जाएगी फिर क्या करोगे देखते रह जाओगे तो ब्रह्मा ऐसा हो जा ना जब भगवान को देने लगे तो भगवान और जान गए कि ब्रह्मा वृद्ध सेवा घर का जैसे पुराना जो नौकर है उसका मालिक के प्रति इतना बात्सुल्य भाव होता है क्यों मालिकों में डाल देता है ए बाबू ऐसा नहीं होता है ऐसा मत करो है वो नौकर पर मालिक को भी डांट देता है घर का पुराना नौकर ऐसे ही वृद्ध सेवक की तरह से श्री ब्रह्मा भी करके जब भगवान से प्रार्थना करने लगे और भगवान को सलाह देने लगे कि तुम्हारा इसको मार क्यों नहीं देते हो अभी संध्या का समय आ जाएगा इसकी ताकत बढ़ जाएगी तब क्या करोगे ऐसे खेल कर रहे हो खेल मत करो भगवान एकदम रिझ गए मुस्करा करके ब्रह्मा को कंखियों की से देखते और देख करके मांग कह रहे हैं कि ब्रह्मा जरा इसके मन की जो बहुत ज्यादा हुलहुली है वो हुलहुल थोड़ी सी मिट जाए इसको युद्ध करने की मैं वीर हूँ वीर हूँ जरा सा इसको ये जो उल्लास है इसका उल्लास पूरा हो जाए इसके मन की इच्छा पूरी हो जाए अभी मार दिया तो इसके मन में मलाल रह जाएगा कि आए मैं तो अपनी ताकत पूरी तरह दिखाई नहीं सका तू अपने पूरे खोल, अपने पूरे अपने प्रभाव दिखा दे ऐसा के भगवान संध्या ले आते संध्या टालते नहीं है बल्कि संध्या आने देते हैं और जब संध्या आ जाती है तब ये कहता है अब कोई बात नहीं आ जाओ आप जो अब युद्ध होगा हमारा नारायण के साथ और उस समय नारायण के साथ में ये करके जो युद्ध करने के लिए और अपनी पूरी माया माया को पूरा करते हुए। माया दिखाता है तब तेरी माया कुछ नहीं है जो तू दिखा रहा है ना इस माया के लिए दो है इसकी सारी माया को इसके सारे अस्त्रों को दूर कर देते हैं जब ये एकदम नराश हो जाता है इसके पास में कोई साधन नहीं और मन की जितनी भी हुलली थी गुस्सा निकल गई सारी गर्मी इसकी निकल गई तब गुस्सा में आकर के ये मुक्का बांध करके भगवान की ओर जो चिपटता है भगवान बोलिंदे ये बात नहीं है बात थी अस्त्र शस्त्र की यह मुक्काबाजी मत का करेगा तो हमारे भी धक्का ले ऐसा कह करके आपने एक तमाचा मारा और धर्म को तो वही मार दिया तो उसी समय के बचन है ये ब्रह्माजी जी तृतीय स्कंध में कह रहे हैं भगवान को रोकते हुए कि ऐशते देव देवानाम देवाना सौरभ अप्य बल महाराज ये सासुर को छोड़ो मैं जल्दी से मारे तो मध्यान्ह बीता है सायकाल आने वाला है इसके पहले इसको मार दो ये देव देवान अंग जितने भी आप देवताओं के भी देव हैं आपके चरण कमल में जो आने वाले ब्राह्मण ब्राह्मणगण है सौरभ माने गाय है भूताना माने जो प्राणी है उन सौ के लिए ही अपने अनागसम सबको बाधा डालने वाला है ये राक्षस है अभिजीत नाम योगो मुहूर्त को तो महान इस समय अभिजीत मुहूर्त भी है आप जो कार्य करेंगे वो सफल होगा अभिजीत मुहूर्त भी है इस समय तो एसो अभिनाम अभिजित नाम योगो मुहूर्त को तो जरा जो अभिजित योग है वो अभिजीत मुहूर्त का योग इस समय आ गया है और इस समय आपकी विजय का योग है इसलिए शिवाय हम सुर जन्म का कल्याण करने के लिए आशुस्तर हमारे जो आपत्ति है आप कल्याण करने के लिए निस्तर उस आपत्ति को दूर कीजिए अर्थात इस अशुभ को भी मार कीजिए स्वाम बेना दार कहीं ऐसा न हो जाए कि ये बढ़े दो ये बढ़ जाए स्वाम बेलाम प्राप्त, तो प्राप्ति आने वाला है जल्दी ही सायकाल आ जाएगा और उस समय ये दारुण कहीं बढ़नी जाए दुष्ट कहीं इसकी ताकत बढ़नी जाए स्वाम देव मायाम आस्था हो और तब ये अपनी देव माया में स्थित होकर के अपने प्रभाव को दिखाने लगा उसके पहले ही तावत जही अहम इस पापी को हे अचुत आप मारो तो तावत जही अम अचुत इस अगु को इस पापी को हे अचुत आप मारो ऐश घोरतमा संध्या लोक संबट करी प्रभु हे प्रभु ये घोरतम संध्या आ गई है लोक को संबट करी मारे माया में डालने वाली है इस समय माया के कार्य बढ़ जाते हैं जा के काम संध्या के समय बढ़ जाते संध्या पास में आ गई है सर्वात्मा हे सर्वात्मन स्वराम जय माभ जितने भी देवता गण है उनको विजय प्राप्त कराओ दृष्टिया तो मृत्यु मृत्यु अयम आसाधित स्वयं सौभाग्य से तमाम तो बेहतम मृत्यु इसकी मृत्यु आपसे ही बताई गई तो आम बेहतर मृत्यु आप ही इसकी मृत्यु के रूप में बताए गए हो। आसादित स्वयं स्वयं स्वयं और ये के के पास पास में में ही आ गया। में मरने के लिए आ गया। गया आपके मरने लिए ने एनम इसके ऊपर आप प्राक्रम करते हुए इसको मारो और लोकांग आधे शरमणी और लोक जन जो है संसार के जन उनको शरवणी माने सुख में स्थापित करो तो उनको सुख प्रदान करो तो ब्रह्मा की ये जो प्रार्थना है ये अज्ञान नहीं प्रार्थना ठाकुर जी के स्वरूप को ब्रह्मा भगवान के स्वरूप को जानते हैं ब्रह्मा परंतु तो फिर भी ब्रह्मा डर रहे हैं तो यहाँ पर रस स्थिति ये है कि चाहे विधि हो चाहे मर्यादा मार्ग हो चाहे विधमार्ग मर्यादा मार्ग हो चाहे रागानु मार्ग हो दोनों ही मार्गो की स्थिति ये है कि उसमें अज्ञान प्रेम जब उत्पन्न होता है तो अज्ञान होना यही ज्ञान प्रेम की जब वृद्धि होती है तो ऐश्वर्य को भुला देना तभी ऐश्वर्य को भुला देना यही उचित है ऐश्वर्य को ध्यान रखकर के सेवा में उपेक्षा करना प्रमाद करना कभी भी ग्राह नहीं ठाकुर जी के ईश्वर है ठाकुर जी को ठंड थोड़ी लगती है और ठाकुर जी को, को गर्मी थोड़ी लगती है और को बंद बंद कमरे में करके रख दिया, वहां पर ठाकुर जी के ऐश्वर्य का ज्ञान और उनके रसभाव सुख इसका ज्ञान प्रीति में यही अज्ञान ही ज्ञान है ये एक सुंदू बात और तो आज के पूरे प्रसंग का एक निष्कर्ष एक सुंदर सूत्र मिला वो सूत्र यह कि द्वारा ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा भगवान के, के माधुर्य को भुला देना क्या उचित नहीं है ऐश्वर्य ज्ञान को ज्ञान नहीं समझना चाहिए लीला में सेवा में ऐश्वर्य ज्ञान को तो समझना चाहिए अज्ञान और प्रेम के कारण जो भगवान में आसक्ति है उस आसक्ति को समझना चाहिए ज्ञान फिर से कहते हैं ऐश्वर्य ज्ञान है अज्ञान और आसक्ति है जिसको कि ज्ञानी अज्ञान कहते वो आसक्ति है ज्ञान तो आसक्ति हो जाती है ज्ञान और ऐश्वर्य ज्ञान हो जाता है अज्ञान तो यत्र अज्ञान एवं ज्ञानम जहाँ पर अज्ञानम एवं ज्ञान अज्ञान ही ज्ञान बोलवंडा गोविंद जय जय गो श्री राह रम हरि गोविंद रा kita itu kahati